इक्षतेर नाशब्दम इस सूत्र के शब्दार्थ को भगवान भषकर बता चुके हैं इसमें जो प्रथम पद है ईक्षते इत्यादि इसमें त्यय यद्यपि स्त्री प्रत्यांत जो होता है उसका अर्थ होता है जिस धातु से स्ती प्रत्यय होता है वो धातु वाच्य लेकिन लक्षणा से सूत्रस्थ ईक्सते पद का अर्थ समझना है ईक्ष धातु नहीं अपितु ईक्ष धातु का अर्थभूत ईक्षण इसे समझाने के लिए एक उदाहरण बताया यजते रितिवत भाष्य में तो जैसा मीमांसा के इति कर्तव्यता विधेर यजते पूर्वत्व इस सूत्र में स्प्रत्यांत यु से बना हुआ जो यजती ये पद है वहां वो यज धातु का बोधक न हो करके लक्षणा से यज धातु के अर्थभूत याग का परामर्शक है विकृति याग का। और उसका अर्थ है विकृति याग में अंगों का अनुष्ठान प्रकृति याग के तरह होगा ये सब सूत्र विकृति यागस्य यागस्ना पूर्वदर्शादी प्रकृतिस्थ अंग ये अर्थ भी इस सूत्र का बताया था यहां तक कि चर्चा हम लोग कर चुके हैं भाषा में आगे हैं तेना यह सर्वज्ञ सरोवित इत्यादि की भी, भी चर्चा हुई यत्तु आपका ये जो तेनासवीत यम तप तस्मात ब्रह्म नामूपन्न चाएते इवीन अभी सर्वश्वरकार वाक्यानि उदाह ये चर्चा हम लोगों की हो चुकी हैं यहाँ तक भाष्य में आगे हैं यू इत्यादि वाक्य इससे ये बताया गया भाष्य में कि जो प्रधान है उस प्रधान का सर्वज्ञत्व यहां पर निराकरण किया गया ज्ञान को सत्वगुण का कार्य मान करके यत् उत भविष्यति इति सर्व्ञ प्रधान इस वाक्य की भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कहांतक नी प्रधानवस्था गुणसा सत्वधर्मो ज्ञानम संभवति ननु सर्वज्ञान नन उतम सर्व्ञानशक्तिम सर्विष्य नोपते यदि गुणसा सती सत्व्यश्रयां ज्ञानशक्तिश्रि सर्व प्रधान उच्येत काम रजतम व्यपाश्रयां ज्ञान तक चर्चा हो चुकी है आगे हैं अपीच यानी यहाँ तक कि ग्रंथ से तो भाष्य में निराकरण हुआ प्रधान के सर्वज्ञत्व का यह मान कर के किन सत्वगुण का धर्म है ज्ञान सत्वगुण का धर्म है यह मान करके भी गुणत्रय की साम्य अवस्था रूप प्रधान में नहीं माना जा सकता सर्वज्ञत्व इसे कहा गया। अब इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार ज्ञानत्वम अंगीकृत्य प्रधानस्य सर्वज्ञत्वम सेज्ञ सम्प्रति सम्प्रति केवल केवल जड़ वृत्तिर ज्ञान केवल जड़ वृत्तिर ज्ञान वृत्तिर ज्ञान ज्ञान शब्दार्थ शब्दार्थ न किंतु साक्षी ृत्तिंतु साक्षीबोध विशिष्ट वृत्तिव्यक्त बोधो वा प्रधानस्य इत्याह अपि वच्च प्रधान कथन पूर्वक。 ये अभी चिभाष्य भाष्य का व्रतकथन है कथन है केवल ज्यान स, केवल ज्ञान ज्ञानत्वम प्रधानस्य निरस्तम जो वृत्ते ज्ञानी प्रधानस निरस्तव का परिणाम रूप वृत्ति विशेष है और केवल का अर्थ है उत्कृष्ट रजोगुण तमोगुण से अनभिभूत सत्वगुण की वृत्ति का ही नाम ज्ञान है ऐसा स्वीकार करके प्रधान में सर्वज्ञत्व का निराकरण किया यहाँ तक के ग्रंथ से वो ज्ञान प्रतिबंधक शक्तिम आश्रित्य किंचिज्ञ उचेत अब क्या किया जा रहा है अपिच इत्यादि से तो कहते सम्प्रति न केवल जड़ ज्ञान शब्दार्थ किंतु साक्षी बोध विशिष्टा वृत्तिर वृत्ति व्यक्त बोधो वा व्ञानम तो केवल जड वृत्ति ज्ञान शब्द का अर्थ नहीं है सत्वगुण का परिणाम रूप जो अंतकरण की वृत्ति है वह भी ज्ञान शब्द का अर्थ नहीं है पहले इसी को ज्ञान मान करके प्रधान के सर्वज्ञत्व का निराकरण हुआ अब ये कहा जा रहा है कि केवल सत्वगुण की जड़ वृत्ति को ज्ञान नहीं कहा जाएगा वो ज्ञान शब्द का अर्थ नहीं बनेगी तो फिर ज्ञान शब्दार्थ कौन है केवल जड़ सत्व वृत्ति ज्ञान नहीं है तो ज्ञान क्या है फिर यह पूछा जा रहा पूछा तो उसका उत्तर देते हैं किंतु साक्षी बोध विशिष्टा वृत्ति वृत्ति व्यक्त बोधो वा व्ञानम तो साक्षी बोध विशिष्टा वृत्ति को कहा जाएगा केवल वृत्ति को नहीं साक्षी बोध से विशिष्ट वृत्ति को ज्ञान कहा जाएगा साक्षी बोध यानी साक्षी रूप जो बोध वो है स्वरूप ही तो साक्षी रूप बोध से विशिष्ट वृत्ति वो ज्ञान है ये माना जाए नहीं तो वृत्ति से अभिव्यक्त जो बोध यानी चैतन्य उसे माना जा ज्ञान ये ज्ञान शब्दार्थ बता केवल वृत्ति ज्ञान नहीं साक्षी बोध विशिष्ट वृत्ति या तो वृत्ति से अभिव्यक्त चैतन्य ये ज्ञान है ज्ञान पदार्थ है और इस प्रकार का जो ज्ञान है साक्षी बोध विशिष्ट वृत्ति रूप ज्ञान या वृत्ति व्यक्त बोध रूप ज्ञान ये हो नहीं सकता साक प्रधान को उजड़ होने से ये कहा जा रहा है तच अंधस्य प्रधानस्य नास्ति नास्ती अंध यानी जड़ अचेतन जो प्रधान है उसे तत् यानी इस प्रकार का जो ज्ञान है विशिष्ट ज्ञान विशिष्ट रूप ज्ञान वो प्रधान को हो नहीं सकता प्रधानस्य नास्ति, नास्ती प्रधान को नहीं हो सकता इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं अभी च न असाक्षी का जानातिना अभिधीयते तो जाना यानी ज्ञान ज्ञान शब्द से जानाती में भी जो ती है ना स्ति प्रत्यय है स्त्री प्रत्यांत ज्ञाधातु का रूप है जानाती और उसका अर्थ भी है यहां धातुअर्थ लक्षणा से जानाती शब्द केवल धातु को न बता करके बताएगा उसके अर्थ को झी वाला तीप नहीं है स्तीप प्रत्यंत है वो एक स्तिपो धातु निर्देश से जो स्तीप होता है वो स्तीप है ये कहते हैं कि असाक्षिक जो सत्व वृत्ति है यानी अज्ञात जो सत्व वृत्ति है जिसको चेतन नहीं जानता है ऐसी वृत्ति को ज्ञाधातु नहीं बताता है धातु भी अर्थ लिया जा सकता है जानाति में स्तिप का इसलिए जानाति का तो अर्थ निकलेगा ज्ञाधातु और जाना तिना का यह है न का अर्थ निकलेगा ज्ञान धातु के द्वारा केवल असाक्षिक सत्ववृत्ति नहीं बताई जाती का अर्थ है सिक सत्वृत्ति को ही ज्ञान कहा जाता है जो ज्ञान टिका में कहा गया था साक्षी बोध विशिष्ट या तो वृत्ति व्यक्त बोध इसी को ज्ञान धातु बताएगा ज्ञा धातु का वही अर्थ है उसी को ज्ञान कहा जाएगा न च अचेतन से प्रधान से साक्षी तो चेतन होगा साक्षी कहते हैं साक्षात जो दृष्टा है उसे कहा जाता है साक्षी साक्षाद्रष्टरी संज्ञायाम एक सूत्र है पानिनी जी का उससे साक्षी शब्द बनता है तो अचेतनस्य प्रधानस्य प्रधान से साक्षित्व न च अस्थि न च का अस्थि के साथ है जो जड़ प्रधान है वो साक्षी नहीं बन सकता उसमें साक्षित्व तो नहीं होगा अतः प्रधान में जो आ, मानना चाहते हैं सर्वज्ञत्व वो सर्वज्ञत्व उपपन्न नहीं हो पाएगा सर्वविषयक ज्ञान का अर्थ हो जाएगा सर्वविषयक जो वृत्ति स वो ज्ञान है तो वो उस प्रकार का ज्ञान प्रधान में नहीं रहेगा तो अचेतनस्य प्रधानस्य प्रधान से साक्षित्व न ची तस्मा अनुपन्नम तो जिस कारण से प्रधान में ज्ञाधातु का अर्थभूत स साक्षिक रूप ज्ञान नहीं है या वृत्ति अभिव्यक्त बोध रूप ज्ञान नहीं है उस कारण से प्रधान में अनुपन्न है असिद्ध है सर्वज्ञत्व एक आ गया तस्मात प्रधान प्रधानस्य सर्वज्ञत्व टीका है थोड़ी सी टीका को देखिए यहाँ पर थोड़ा शेष करने के लिए कहते हैं यहाँ पर प्रधानस्य साक्षित्व अस्ति के बाद में ये न उक्त ज्ञानवत्व इतने शब्दों को जोड़ना है कहां पर न चेतन से अस्ति से उक्त अस्त ज्ञानवत्व तब जाकर के वाक्य पूरा होगा तो तस्मात्पन्न प्रधानस्य सर्वगत्व्य आएगा बाद में अब भाष्य में जो योगिना तो चेतनवात इत्यादि सत्त्कर्ष निर्वत्व्य इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार ननु योगी नाम इत्यत योगी इति तो सत्वृत्ति योगीना ऐसी शंका यदि सांख्य करते हैं पहले सांख्यों ने अपना पक्ष रखते समय ये कहा था कि जैसे जैसे उपासकों में सत्वगुण उत्कर्ष को प्राप्त होता है तो उनमें सर्वज्ञता अभिव्यक्त होती है ऐसा 101 नंबर पृष्ठ पर भाष्य में कहा गया था अंतिम पंक्ति में तेन च सत्वर्मेन ज्ञान कार्यकरण वंत पुरुषा सर्वज्ञा योगिन्सिद्धा इस वाक्य से उसका अनुवाद करके निराकरण करते हैं भाष्यकार भगवान ने सांख्यों ने जो जो युक्तियां बताई थी उसका निराकरण करेंगे सांख्य सत्व गुण का ही कार्य ज्ञान है इसलिए जड़ सत्व गुण की वृत्ति का ही नाम ज्ञान है इसे समझाने के लिए जो बता चुके थे योगियों के सर्वज्ञत्व को उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं तो पहले अनुवाद हैं सांख्यों के ओर से सिद्धांति के प्रति शंकात्मक कि सत्ववृत्ति मात्रेण योगी नाम सर्वज्ञत्व उत्तम ये सांख्य कहेंगे असमा भी हम लोगों के द्वारा योगियों में सर्वज्ञत्व सत्ववृत्ति ही ज्ञान है ऐसा मान करके योगी के का उपादन किया गया उपासकों, सक, उपा के का उपादन किया गया। इत्यत आह इसलिए इनके निराकरण के लिए भाष्कर भगवान कहते हैं कि योगी नानतु चेतनवात सत्वोत्कर्ष निमित्तम सर्वज्ञत्व उपपन्नमति अनुदारणम कहते योगी के सर्वज्ञत्व को दृष्टांत के रूप में दिखा करके प्रधान के सर्वज्ञत्व का उपादन नहीं किया जा सकता क्यों योगी और प्रधान ये जो दृष्टांत तथा तो दार्ष्टांत है इसमें योगी है दृष्टांत और प्रधान है दार्ष्टांत योगी में सर्वज्ञत्व दिखा करके दार्टान्त जो प्रधान है उसमें भी सर्वज्ञ दिखाना चाहते हैं लेकिन भाष्यकर भगवान कहते हैं कि योगी में सतोत्कर्ष होने पर सर्वज्ञत्व तो हो सकता है इसलिए कि योगी में चेतनत्व होने से साक्षित्व संभव है और प्रधान अचेतन होने से उसमें साक्षित्व संभव नहीं है और स साक्षिक वृत्ति ही ज्ञान कहलाती है निस्क्षिक वृत्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता तो योगी चेतन होने से वृत्ति अभिव्यक्त बोध रूप ज्ञान से युक्त हो सकता है जैसे जैसे उसकी उपाधिभूत अंतकरण में रजोगुण तमोगुण अभिभूत होते जाएंगे सत्वगुण उत्कर्ष को प्राप्त होता जाएगा ऐसे ऐसे उत्कृष्ट सत्व गुण युक्त अंतकरण उपाधिक चैतन्य रूप योगी में तो सर्वज्ञता सिद्ध है हो सकती है और उनको दृष्टांत के रूप से रख करके चेतन योगियों को प्रधान के सर्वज्ञत्व का उपपादन नहीं किया जा सकता ये यहां पर कहा कि योगी नंतु चेतनत्वात् योगी तो चेतन होने के कारण सत्वोत्कर्ष निमित्त सर्वज्ञत्व उपपन्नम उनमें सत्व गुण के उत्कर्ष को निमित्त मान करके होने वाला सर्वज्ञत्व सिद्ध है उपपन्नम और प्रधानस्य कहा गया इति अनुदाहरण ऐसा कोई उदाहरण बताना पड़ेगा जैसे प्रधान जड़ है ऐसे किसी जड़ में सर्वज्ञत्व की प्रसिद्धि दिखा करके प्रधान में सर्वज्ञत्व का प्रतिपादन किया जा सकता है। योगी को प्रधान के सर्वज्ञता का उपादन करने के लिए दृष्टांत के रूप से नहीं कहा जा सकता ये यहां पर कहा गया कि इति अनुदाहरणम योगी का उदाहरण यहां पर नहीं दिया जा सकता अब अथ पुनः साक्षी निमित्त इक्षितृत्व प्रधानस्य कल्पेत इत्यादि जो वाक्य आ रहा है इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार शेषवर सांख्य मत आह अथ दो प्रकार के सांख्य हैं निरीश्वर सांख्य शेष्वर सांख्य शेष्वर सांख्य है योगी तो शेष्वर सांख्यों का यानी योगियों के मत आ, मत को यहां बता रहे हैं योगियों का मत बताते हैं अथ इत्यादि से अथ पुनः साक्षी प्रधानस्य यथा अग्नि तो ये शेषवर प्रधानस की शंका दृत् तोी जैसे पिंडादि को, को भी दगधा माना जाता है उनमें दगधृत्व तो स्वीकार किया जाता है दाहकत्व तो स्वीकार किया जाता है अयह पिंडादि यानि लोह लोहे के गोला आदि नहीं होते स्वतः दाहक दाहक अग्नि निमित्त से उनमें भी दाहकत्व तो आता है दाहक अग्नि के संबंध से जैसे अयह पिंडादि में दाहकत्व मानते हैं ऐसे प्रधान में भी जो साक्षी निमित्तक इक्षित्व है साक्षी में मुख्य इक्षित्व और प्रधान में मुख्य इक्षिता साक्षी के संबंध से इक्षित्व माना जाए गौण एक सी होगा जैसे मुख्य दाहकत्व अग्नि में है और उस मुख्य दाहकत्व से युक्त अग्नि के संबंध से अयोगोलक में भी दाहकत्व आता है जिसके संबंध से अयोगोलक आदि में दाहकत्व आता है उसमें माना जाता है मुख्य अयोगोलक आदि में माना जाता है गौण ऐसे प्रधान में ईक्षित्रित्व यानी ज्ञान माना जाए गौण साक्षी और मुख्य इच्छिता है साक्षी और उस साक्षी रूप मुख्य इच्छिता के संबंध से जड़ प्रधान में भी गौण रूप से इक्षित्व मान लिया जाए ये शेष्वर सांख्यों की कल्प शंका है कि अतः पुनः साक्षी प्रधानस्य प्रधानत प्रधान में गौन ईक्षितृत्व मुख्य ईक्षिता साक्षी के संबंध से कल्पना की जाए गौन की यथा अग्नि निमित्त अयपिंडा दग्धृत्व तो अग्नि निमित्तक जो अयह पिंडादि में दग्धृत्व है वैसा मान लिया जाए तथा सती यमितृत्व तो तथा सती यमितृत्व प्रधान प्रधानस्य तदेव सर्वज्ञ मुख्यम ब्रह्म कारणम इति युक्त तो ऐसा यदि शेष्वरसाख्य कहेंगे कि प्रधान में गौन ईक्षितृत्व है और मुख्य ईक्षितृत्व चेतन ब्रह्म में है साक्षी में है तो शेष्वरसख्यों का खंडन करते हुए भास्कर भगवान कहते हैं तथा सती यानी प्रधान में गौन ईक्षित्व जिस चेतन के संबंध से आ रहा है यह निमित्त ईक्षित्व प्रधानस्य प्रधान में जिसके संबंध से गौण ईक्षित्व आ रहा है मानना चाहिए कि मुख्य ईक्षिता वही चेतन है तो तदेव सर्वज्ञ मुख्यम ब्रह्म तो मुख्यम तो ने ब्रह्म में मुख्य सर्वज्ञत्व तो रहेगा और गौण सर्वज्ञत्व तो रहेगा प्रधान में तो अब जगत का कारण कौन है इसका निर्धारण किया जा रहा है तो तद ईक्ष बहुश्याम इस वाक्य के आधार पर माना जा रहा है कि जगत का कारण ईक्षण करता है तो करता दो यहां पर हो गए एक मुख्य इक्षिता और दूसरा गौण इक्षिता। मुख्य इक्षिता है ब्रह्म और गौण इक्षिता है प्रधान तो मुख्य ईक्षिता को जगत का कारण माना जाए कि गौन इच्छिता को जगत का कारण माना जाए तो सांख्य कह रहे हैं गौन ईक्षिता प्रधान को प्रधान में इक्षित्व तो क्यों स्वीकार किया जा रहा है इसलिए कि उसमें जगत कारणत्व तो सिद्ध हो जाए क्योंकि शास्त्र ने जगत का कारण को ईक्षण कर्ता के रूप में बताया है तदा तदैक्षत बहुशाम प्रजा यद तेजो असृजत यह वाक्य ईक्षण पूर्वक सृष्टि बता रहे हैं इसलिए जगत के कारण में मानना पड़ रहा है सर्वज्ञत्व और वो गौण सर्वज्ञत्व जिसमें है उस प्रधान को जगत का कारण मानने की अपेक्षा मुख्य ईक्षित्व यानी सर्वज्ञत्व जिस ब्रह्म में है जिसके निमित्त से प्रधान में आ रहा है गौण कृतित्व उस मुख्य ईक्षिता ब्रह्म को ही जगत का कारण माना जा सकता है न कि प्रधान को ये यहां पर सिद्धांति कर रहे हैं सेश्वर सांख्यों का खंडन करते हुए तथा सती तथा सती का अर्थ है मुख्य सर्वज्ञ ब्रह्म के संबंध से प्रधान में सर्वज्ञत्व मानने वाले यदि आप हैं तो गौण हो गया तो गौण मुख्य और मुख्य कार्य सम्प्रत्यय इस न्याय के अनुसार जो मुख्य सर्वज्ञ ब्रह्म है उसी को जगत का कारण मानना उचित होगा युक्तियुक्त युक्त होगा आगे हैं भाष्य में यत पुनरुक्तम ब्रह्मणोपी न मुख्यम उपपद्यते नित्य ज्ञान क्रियत्वे सर्व्ञ्य निक्रीय ज्ञानक्रिया स्वातंत्र असंभवात अत्र उच्यतेदं इति तो सांख्यों ने ये कहा था कि ब्रह्म में मुख्य सर्वज्ञत्व तो संभव नहीं है अपना पक्ष रखते समय ब्रह्म को सर्वज्ञ नहीं कहा जा सकता क्यों <coughs> कि यदि ज्ञान को नित्य माना जाएगा ज्ञान रूप जो क्रिया है ईक्ष धातु का अर्थ है ज्ञान धातु का अर्थ है ज्ञान वो यदि सर्व नित्य है तो तो मानना पड़ेगा हमेशा ही वो ज्ञान रहेगा नित्य होने से तो वह कार्य रूप न होने से क्रिया रूप न होने से वो उस ज्ञान का कर्तृत्व रूप स्वातंत्र्य ब्रह्म में सिद्ध नहीं होगा और सर्वज्ञ तो कहा जाता है सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ सर्व विषयक ज्ञान का कर्ता वो सर्वज्ञ कहलाता है तो ज्ञान का कर्ता तो तब सिद्ध हो पाएगा ब्रह्म जब ज्ञान अनित्य होगा नित्य ज्ञान का तो कर्ता नहीं होता और यदि ज्ञान नित्य है तो नहीं तो फिर हमेशा ही ब्रह्म में ज्ञात तो मानना पड़ेगा सर्व विषय ज्ञान मानना पड़ेगा प्रलय काल में तो सर्वज्ञता नहीं होती है और अनित्य ज्ञान है यदि तो फिर यानी सर्वज्ञ नित्य ज्ञान मानने पर यह आपत्ति आ रही लिखते है लिखते हैं यद पुनरुक्तम ब्रह्मनोपि न मुख्यम सर्वज्ञत्व उत्पद्य नित्य ज्ञान क्रियत्व ज्ञान क्रिया प्रति स्वातंत्र असंभवात यदि नित्य ज्ञान है तो उस ज्ञान का कर्ता ब्रह्म ही बन पाएगा इसलिए सर्वज्ञ सिद्ध नहीं हो पाएगा ऐसा हम पहले कह चुके हैं ऐसा यदि सांख्य कहते हैं तो भास्कर भगवान कहते अत्र उच्च इसके विषय में हम ये उत्तर देते हैं इदम तावत इत्यादि से तावत इत्यादि का अवतरण है टीका में सर्वज्ञत्व नाम सर्वगोचर ज्ञानवत्व न ज्ञानकर्तृत्व सिद्धांति सर्वज्ञत्व का लक्षण करते हैं सांख्यों सांख्य तो कहते हैं सर्वज्ञत्व है सर्व विषय ज्ञान कर्तृत्व वो सर्वज्ञत्व है और ज्ञान को नित्य मानने पर वो सर्व ज्ञान कर्तृत्व ब्रह्म में सिद्ध नहीं हो पा रहा है इसलिए सिद्धांती कह रहे हैं ज्ञान का उसका लक्षण सर्वज्ञत्व का लक्षण बता रहे हैं कि सर्वज्ञत्व नाम सर्वगोचर ज्ञानवत्व सर्व सर्वगोचर ज्ञानवत्व का अर्थ है सर्व विषयक जो ज्ञान सभी वस्तु विषयक ज्ञान का नाम है सर्वगोचर ज्ञान और वो ज्ञान जिसको है उसे कहा जाएगा सर्वज्ञ सर्वगोचर ज्ञानवान उसमें एक धर्म रहेगा सर्वगोचर ज्ञानवत्व ये सर्वज्ञत्व है न कि ज्ञान कर्तृत्व रूप सर्वज्ञत्व ज्ञान से कृति असाध्यवाद ऐसा लक्षण क्यों कर रहे हैं सर्वज्ञत्व का तो कहते इसलिए कि जैसे अन्य क्रियाएं यागादि क्रियाएं जैसे कृति यानी प्रयत्न साध्य हैं पुरुष के प्रयत्न से निष्पन्न होती हैं यागादि क्रियाएं जैसे ऐसे ज्ञान प्रयत्न साध्य नहीं है अभी तो उसे माना जाता है वस्तु तथा प्रमाण तंत्र ज्ञान वस्तु वस्तुतंत्र है तंत्र है न कि कृति कृति तंत्र नहीं है प्रयत्न तंत्र नहीं है तो ज्ञान कृति इति कृत ऐसा अभिप्राय रख रख करके अभिप्राय करके पृछति सिद्धांती पूछते हैं किनको जो ज्ञान कर्तृत्व तो रूप सर्वज्ञ तो मानना चाहते हैं ऐसे सांख्यों को पूछते हैं इदम तावत इत्यादि से तो इदम तावत भवान प्रस्तव्य सिद्धांती सांख्यों को कह रहे हैं भवान याने आप, आपको हम पूछते हैं इदम तवत भवान आपको हमें पूछने का ये अधिकार है क्या कि कथम नित्य ज्ञान क्रियत् सर्वज्ञत्व हानि नित्य ज्ञान रूप क्रिया को मानने पर, ज्ञान रूप क्रिया को नित्य मानने पर सर्वज्ञत्व की हानि कैसे होगी ये आपसे हम पूछते हैं बताइए ये ही सर्व विषय अवभास अवभाषण क्षम ज्ञानम नित्यम अस्थित सो असर्वज्ञ विप्रतिषिद्धम कहते जिस, जिसे जिसे सर्व विषय अवभाषण यानी ज्ञान जो सभी का अवभाषण करने में क्षम है यानी सक्षम है अर्थात समर्थ है वह ज्ञानम नित्यम अस्ति यही तो उसका जो है ज्ञान नित्य है ये ही सर्व विषय अवभाषण क्षम ज्ञानम नित्यम अवभासन क्षम यह ज्ञान का विशेषण है तो जिस परमात्मा को सर्व विषयों का अवभासन करने में सक्षम ज्ञान हमेशा रहता है उसे आप असर्वज्ञ कैसे कहोगे यदि कहते हो तो ये विरोध है सर्व विषयक अवभासन समर्थ ज्ञानवान भी है और असर्वज्ञ भी है ऐसा मानना परस्पर विरोध है विप्रतिषिधि विपरीत है इस दृष्टि से यहां पर ये यह कहते हैं कि यश्य ही सर्व विषय भाषण क्षम ज्ञानम नित्यम अस्ति स जिसे सभी पदार्थों का प्रकाश करने में समर्थ ज्ञान हमेशा रहता है जिसमें उसको आप असर्वज्ञ कह, कहोगे तो यह एक प्रकार से सेरोध है, है और अनित्यत्वे ही ज्ञानस्य जानाति कदाचि न जानाति इति अपि अस्ति उल्टा कहते हैं ज्ञान को यदि अनित्य मानेंगे तब तो कभी जानता है कभी नहीं जानता है इस प्रकार की असर्वज्ञता की आपत्ति आ सकती है ज्ञान को अनित्य मानने पर ज्ञान को नित्य मानने पर इस प्रकार की आपत्ति नहीं आती असर्वज्ञत्व की असर्वज्ञत्व की आपत्ति तो आ रही है ज्ञान को अनित्य मानने पर ही आगे कहते हैं कि नासो ज्ञान नित्यत्वे दोषो अस्ति असो दोष यानी अनित्य ज्ञान को अनित्य मानने वाले पक्ष में जो दोष आ रहा है वह दोष ज्ञान के नित्यत्व पक्ष में नहीं है क्योंकि सर्व विषयक औवभाषण समर्थ ज्ञान नित्य है और वो ज्ञान जिसको है वह नित्य सर्वज्ञ रहेगा उसमें अनित्य सर्वज्ञता नहीं रहेगी तो नासो ज्ञान नित्य नित्यत्व दोषो अस्ति ज्ञान नित्यत्वे इस, इसका है आगे ज्ञान नित्यत्वे ज्ञान विषय स्वातंत्रेपदेशो नोपद्यते जो वाक्य आ रहा है ना इसका उवतरण लिखता है टीकाकार कि की जाती शब्द साधुत्व शंकते ज्ञान नित्यत्व इति सर्वज्ञ शब्द की युत्पत्ति होती है सर्व जानातीति सर्वज्ञ ऐसी तो सर्वम जानातीति सर्वज्ञ ये जो है। इस युत्पत्ति के अनुसार अर्थ निकलता है सब को जानने वाला सर्व ज्ञान क्रिया का करता जानाती में ज्ञात धातु से कर्तार्थ में लटलकार उसके स्थान पर तिबादी आदेश और स्ना आदि होकर के जानाती बना है ना न्या हाँ? हाँ, के स्थान पर जा आदेश भी हुआ और स्ना आदेश हुआ है ये स्ना विकरण है सबका अपवाद तो सर्वम जानाती थी यहां पर युत्पत्ति बता रही है ज्ञा धातु का अर्थभूत ज्ञान क्रिया के कर्ता को तो सर्व विषय ज्ञान कर्तृत्व रूप सर्वज्ञत्व तो आप स्वीकार नहीं करोगे तो सर्वम जानाती सर्वज्ञ ऐसे शब्द में असाधुत्व की आपत्ति आएगी यानी अशुद्ध शब्द युत्पत्ति हो जाएगी इस प्रकार की शंका सांख्य करते हैं कि ज्ञान नित्यत्वे ज्ञान अविषय स्वा, स्वातंत्रो नोप इति चेत ज्ञान विषय ऐसा ही छपा है क्या दीर्घ है क्या वहां भी ज्ञान नित्यत्वे ज्ञान विषय ह हाँ, रसोई होना चाहिए यहां दीर्घ छपा है वो न में अविषय होने पर दीर्घ तो ठीक है लेकिन विषय होना चाहिए तो ज्ञान नित्यत् ज्ञान विषय स्वातंत्रो नोप पद्य ज्ञान को आप नित्य मानोगे तो ज्ञान विषय स्वातंत्रि कर्तृत्व का जो कथन है सर्वम जानातीति सर्वज्ञ इस व्युत्पत्ति में यह अनुपन्न होगा यह सिद्ध नहीं हो पाएगा इस प्रकार की शंका शब्द असाधुत्व की सांख्यों के द्वारा यदि की जाती है तो सिद्धांतिक न शब्द असाधुत्व नामक दोष भी हमारे पक्ष में नहीं है इसके लिए ये आया प्रत्य प्रत्य प्रकाशे सवितरी दहती प्रकाशयती दर्शनातो इसका उत्तरण है न इत्यादि का इसको देखिए टीका मैं निपान तथोपहिते ब्रह्मस्वरूप कल्पय्वा कार्योपचारा ब्रह्मण आह न प्रतत इति कहते हैं कि नित्य ज्ञानस्य यद्यपि ज्ञान नित्य है तो भी उसे ब्रह्म और ब्रह्म भी नित्य है नित्य ज्ञान तो ब्रह्म ही है ना लेकिन नित्य ज्ञान का भी ब्रह्म स्वरूप से भेद की कल्पना उपाधि को लेकर के की जाती है और वह उपाधि यदि कार्य रूप है तो जैसे ब्रह्म भी कार्य ब्रह्म और पर ऐसे और कारण ब्रह्म ब्रह्म के तीन प्रकार है ना कारण ब्रह्म कार्य ब्रह्म पर कार्य उपाधि को लेकर के कार्य ब्रह्म होता है कारण उपाधि को लेकर के ले कारण ब्रह्म और पर है कार्य कारण दोनों उपाधि से अतीत पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है निरुपाधिक ब्रह्म है ऐसे ज्ञान की भी कार्य रूप उपाधि को लेकर के ज्ञान में कार्यत्व का उपचार होता है गौण प्रयोग होता है जैसे ब्रह्म नित्य होता हुआ भी कार्य उपाधि से युक्त होने से उसमें कार्यत्व का उपचार हुआ हिरण्यगर्भ को कार्य ब्रह्म कहा गया ईश्वर को कारण ब्रह्म कहा जाता है यद्यपि कारणत्व रूप विशेषता नहीं है ब्रह्म में लेकिन कारण कारणत्व रूप विशेषता से युक्त अव्याकृत उपाधि को लेकर के ब्रह्म में कारणत्व का भी व्यपदेश होता है ऐसे ही वो गौण व्यपदेश है <coughs> गौण कथन है ऐसे यहाँ पर कहते हैं कि नित्य ज्ञानस्य से तद अर्थ उपहित ब्रह्मस्वरूप भेद कल्पय्वा तो उपचारात यानी ज्ञानस्य से तो उपचारात ऐसे अन्वय करिए ज्ञान में कार्यत्व का उपचार यानि गौन प्रयोग हुआ गौन प्रयोग कैसे हुआ तो इसके कहते हैं इसको लेकर के उपाधि को लेकर के तो तत्द अर्थ उपही तत्व न तत अर्थ शब्द से लेना ज्ञान के विषयभूत जो पदार्थ ज्ञान यदि कार्य रूप उपाधि को विषय कर रहा है कार्य विषयक ज्ञान है तेज आदि कार्य विषयक ज्ञान को लेकर के विषय को लेकर के ज्ञान में भी कार्यत्व का उपचार हुआ इसे दिखाने के लिए कहते हैं तत्त अर्थ उपही तत्व ज्ञान की उपाधि होगा उसका विषय तो ज्ञान की उपाधि भूत जो उसका अपना अपना विषय है तेज जगत और उस उपाधि को लेकर के ज्ञान को माना गया ब्रह्म स्वरूप से अलग जगत विषय के ज्ञान को ब्रह्म स्वरूप से भिन्न है ज्ञान वो ऐसी कल्पना करके और औपाधिक भेद है उस ज्ञान में और ब्रह्म में और ज्ञान कार्य तोपचारा ब्रह्मण तत्कर्तृत्व व्यपदेश तो जब औपचारिक रूप से कार्य हो गया ज्ञान स्वतः तो ब्रह्म ही है ज्ञान लेकिन कार्य को विषय करने से ब्रह्म स्वरूप ज्ञान जब कार्य को विषय करता है तो उसके विषय भूत कार्य में रहने वाले कार्यत्व का आरोप होता है ज्ञान में और ज्ञान में आरोप होने से औपचारिक रूप से ज्ञान भी कार्य कहलाता है और उस कार्य रूप ज्ञान का कर्तृत्व ब्रह्म में औपचारिक रूप से आता है कर्तृत्व प्रदेश होता है इसे यहां पर कहा गया कि निपान से तदर्थोपीत ब्रह्मस्वरूप भेद कल्वा कार्योपचारा ब्रह्मण तत्कर्तृत्व्यपदेश साधु तो ब्रह्म में तत्कर्तृत्व उस अनित्य पदार्थ कार्यात्मक ज्ञान का कर्तृत्व्यपदेश उचित हैं सर्वज्ञ इत्यादि में इसे दृष्टांत के साथ बता रहे हैं न इत्यादि से भास्कर भगवान कि न प्रतष्ण्य प्रकाशे सवितरी इति प्रकाशयती स्वातंत्रपदेश दर्शना तो सविता दहती सविता प्रकाशयती इत्यादि में जब गर्मी के दिनों में अधिक धूप पड़ती है तो माना जाता है कि सूर्य जला रहा है यद्यपि औष्ण्य ये सूर्य का स्वरूप है सूर्य से अलग नहीं है लेकिन तब भी सूर्य दहती यानी औष्ण्य प्रदान कर रहा है तपा रहा है यहां पर जो सविता में औष्ण्य कर्तृत्व का व्यपदेश हुआ न कथन हुआ और सविता प्रकाशयति सूर्य प्रकाशित कर रहा है प्रकाश तो सूर्य का स्वभाव है स्वरूप है तो भी और निरंतर प्रकाश तथा दहन से युक्त होता हुआ भी दहन सूर्य के स्वरूप भूत प्रकाश और दहन का उपाधि को लेकर के भेद मान करके औपाधिक भेद मान करके सूर्य स्वरूप से औपाधिक भेद सूर्य के दहन तथा प्रकाश में मान करके उसका कर्तृत्व व्यपदेश सूर्य में होता है जैसे ऐसे ही नित्य ज्ञान तो ब्रह्म का स्वरूप ही है स्वरूप ती ब्रह्म सबको प्रकाशित करता है लेकिन प्रकाशित होने वाले पदार्थ वो कार्य होने से अनित्य होने से उनके कार्यत्व का व्यपदेश ब्रह्म के स्वरूपभूत ज्ञान में हो गया औपाधिक कार्यत्व तो औपचार हुआ उपचार हुआ यानि गौण कार्यत्व तो आ गया और उस गौण कार्यत्व का कर्तृत्व निर्देश सर्वम जानाती सर्वज्ञ इत्यादि में ब्रह्म में किया जा रहा है जैसे सूर्य प्रकाशयति इत्यादि में होता है ये यह यहाँ पर कहा गया तो प्रतत प्रतत्य प्रकाशे सवितरी दहती प्रकाशेती स्वातंत्र प्रतत्थ कर दिया प्रतत कार्थ कर दिया संतत बाकी की चर्चा करते हैं हम लोग कल ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम